शिवराधिमान भाव आत्मनिरीक्षण की कक्षा आत्मनिरीक्षण वेद के द्वारा प्रतिपादित है आत्मनिरीक्षण करना परमात्मा का आदेश और उपदेश है त्मनिक्षण अर्थात अपने आप का निरीक्षण करना अपने आप को देखना निरीक्षण निश्चय पूर्वक देखना निरंतर देखना आदि आदि वेद में एक वाक्य दिया जुर्वेद के 40वें अध्याय में जीवात्मा को उपदेश करते हुए परमात्मा कह रहे हैं ओम क्रतोस्मर क्लीबे स्मर कृतम स्मर कहा कि हे क्रतो हे जीवात्मा तू ओम का स्मरण कर हे जीवात्मा क्लीवे स्मर तू अपने सामर्थ्य का स्मरण कर और तीसरा वाक्य कहा कृतम स्मर अपने किए हुए का स्मरण कर यही आत्म आत्मरीक्षण है हम अपने आप को देखने लगते हैं कितना हमने अच्छा किया जीवन में और कितना हमने विपरीत कर्म किया यदि ये हम गहराई से निश्चय पूर्वक अपना अवलोकन करने लगते हैं यही आत्म आत्मरीक्षण होता है एक गीत अतिशयोक्ति लिए हुए बोला जाता है बहुत बार आपने सुना होगा के गुण अपनी गलतियां हमेशा देखा करो ऐसा कुछ भाव है उसका औरों के गुण देखें और अपनी गलतियां हमेशा देखें उस गीत में ऐसा कुछ भाव है ये एकांगी विचारधारा है एक और दृष्टि करके ये गीत लिखा गया है ये गीत उसके लिए हो सकता है जो सर्वथा सर्वथा दूसरों के दोष ही दोष देखता है गुणों के ऊपर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है अन्यथा नियम क्या है नियम ये है कि हम दूसरे के गुणों को भी देखें और दूसरे के दोष को भी देखें अपने गुणों को भी देखें और अपने दोषों को भी देखें यदि हम एकांगी हो गए अपने गुण गुण गुण देखते रहे और दूसरे के दोस्त दोस्त दोस्त देखते रहेंगे एकांगी हो जाएंगे दूसरे से हम प्रेम न कर पाएंगे और अपने अंदर हम अभिमान का भाव जगा लेंगे जब हम दोनों कार्य करते हैं दूसरे के दोष भी देखते हैं और गुण भी देखते हैं अपने दोष भी देखते हैं और गुण भी देखते हैं यहाँ संतुलन बनेगा एकांगी हो जाएंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा संतुलन बनाना है तो दोनों को लेकर के चलना होता है हमने प्रवचन में सुना कि दूसरे के गुण ही गुण देखें, दोष नहीं देखने चाहिए हम रेलवे स्टेशन पर थे हमने अपना सामान रख दिया सामान रखा एक चोर आ जाता है लंबाई में छह फिट का है शरीर पहलवान जैसा है बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, नयन नक्श बहुत सुंदर है हम गुण देखने लग गए कितना लंबा तगड़ा है कितना सुंदर है केवल और केवल गुण देखते चले गए उसका दोष जो चोरी रूप दोष था उसके ऊपर दृष्टि नहीं डाली हमने जरा सा मुंह ही फेरा था इतने में हमारा सामान गायब हो गया दोनों देखें या एक देखें दूसरे का और अपना ये दोनों देखने का नाम आत्मरीक्षण है अपने ऊपर जब केंद्रित हो जाते हैं वहां आत्मरीक्षण कहलाता है और इस आत्मरीक्षण में जब गुण देखते हैं तो हमारे अंदर उत्साह का संचार होना चाहिए एक बुराई ऐसी है जो बुराई अच्छाई से पैदा होती है बुराइयां बहुत सारी होती हैं जीवन में व्यक्ति के वो बुराई से बुराई पैदा होती है लेकिन एक बुराई ऐसी है जो अच्छाई से पैदा होती है वो तो कौन सी बुराई ये अभिमान रूपी बुराई अच्छाई से पैदा हो जाती है बलिष्ठ होना अच्छा है विद्वान होना अच्छा है धनवान होना अच्छा है सुंदर होना अच्छा है व्यवहार कुशल होना अच्छा है विशेष लेखक होना अच्छा है प्रवक्ता होना अच्छा है ये सारी की सारी अच्छाइयां तो हैं, लेकिन इस अच्छाई से एक विशेष बुराई निकल करके आ जाती है जब अपने वैशिष्ट को देखने लगता है और उसी को बहुत बड़ा मानने लग जाता है एक बुराई निकलती है जिसको हम अभिमान कहते हैं और जो आत्मनीक्षण करने वाला व्यक्ति होता है आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति अपने गुणों को देख करके परमेश्वर को याद करेगा कि मेरा ये जो सामर्थ्य आया है जो मैंने बोलना सीखा है मैंने लिखना सीखा है मेरे अंदर बल आया है ये धन आया है ये सुंदर रूप आया है जो भी कुछ आया है किसकी कृपा से है इस जीवात्मा का सज्जनों माताओं कुछ भी सामर्थ्य नहीं है हमारी पूज्य स्वामी सत्यपति जी कहा करते हैं ब्रह्मांड की विश्व की नहीं पूरे ब्रह्मांड की सारी की सारी जीवात्मा इकट्ठी हो जाए और सारी जीवात्मा इकट्ठी हो करके एक राई का दाना पैदा नहीं कर सकती इस जीवात्मा का इतना ही सामर्थ्य है, है कि बिना परमात्मा के सहयोग के लिए जीवात्मा कुछ भी तो नहीं कर सकता और उस परमेश्वर के सहयोग से जो कुछ हमने किया और करने के बाद हम उसमें वैशिष्ट्य पैदा कर लेते हैं और उस अच्छाई से एक बुराई पैदा कर लेते हैं जिसको हम अभिमान कहते हैं अभिमान कहते हैं व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है किंतु आत्मरीक्षण करने वाला व्यक्ति अपनी अच्छाई को देखते हुए उस अच्छाई का श्रेय किसको देता है आज एक विद्वान से बात हो रही थी उन विद्वान का कार्यक्रम राजभवन में था एक सप्ताह भर उन्होंने वैदिक कथा की सप्ताह भर वैदिक कथा की तो उनकी कथा में एक दिन बड़े बड़े जज आ रहे हैं एक दिन बड़े बड़े डॉक्टर बैठ करके सुन रहे हैं एक दिन कोई और बुद्धिमान लोग आते हैं सप्ताह भर विशेष लोग आते चले गए राज्यपाल आमंत्रित करता है तो आएंगे ही एक दिन मुख्यमंत्री आकर के बैठ करके सुन रहे हैं तो विद्वान कहने लगे कि आचार्य जी जो मेरे सामने बैठते थे वो बहुत बुद्धिमान होते थे और मैं बार बार सोचता था कि इनकी बुद्धि के सामने तेरी बुद्धि कितनी है ये कितने बड़े पढ़े लिखे आदमी है और मैंने कितनी विद्या पढ़ रखी है स्कूल में वो मैं जानता हूं लेकिन ऊपर बैठ करके बोल रहे थे और वो बुद्धिमान व्यक्ति वो जज वो प्रोफेसर वो सारे के सारे राजनीतिज्ञ व्यक्ति बैठ करके सुनते थे वो बार बार कह रहे थे कि आचार्य जी ईश्वर याद आता था कह रहे थे कि तेरी औकात क्या है तू तो कितना है अपनी औकात को देखते और सामने वालों को देखते कह रहे थे कि आचार्य जी ऐसा लगता था कि विद्वानों का आशीर्वाद परमेश्वर की कृपा आज कितने ऊंचे पर बैठा है उनके अंदर बहुत बड़ी कला है वो संगीत जानते हैं वो गाते बहुत अच्छा हैं, वो वैदिक प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं यदि इसी विशेषता को ले जा करके वो सोचने लग जाते कि तेरे जैसा गायक तेरे जैसा कथाकार तेरे जैसा बुद्धिमान कौन होगा यदि ये मन में भाव आ जाता दिशा बदल जाती है पतन शुरू हो जाता है आत्मरीक्षण करने वाला व्यक्ति अपनी अच्छाई देख करके उस अच्छाई का श्रेय किसको देता है इससे उसके स्तर का पता लग जाता है ये आत्मिक्षण करना वेद का उपदेश आदेश है कृतम स्मर हे जीवात्मा तू अपने किए हुओं का स्मरण कर हम 20 साल के हो चुके अपने 20 साल के पीछे लौट करके देखें कि जब से हमारी समझ बनी है जब से समझ बनी है वो कार्यकाल देख करके और अब तक का अपना कालखंड देखें कि इस कालखंड में हमने कौन से अधिक कर्म किए हैं हमारी अधर्म के और प्रवृति अधिक रही है या धर्म की ओर प्रवृत्ति अधिक रही है हम चालीस साल के हो गए उस चालीस साल के का, कालखंड को उखाड़ उखाड़ करके देखिए कि मैंने कितना क्या किया है दो भाग बना लेंगे धर्म रूप कर्म है अधर्म रूप कर्म है यदि हम ये काल दो भाग बना करके देखते चले गए व्यक्ति यदि संवेदनशील है संवेदनशील है तो सावधान हो जाएगा सावधान हो जाएगा कि कौन सा कार्य किया है और कौन सा नहीं किया है उस तरफ अधिक प्रगति उन्नति करने लगेगा यदि गलत कार्य किए हैं तो उनमें कटौती कमी करेगा और अच्छे कार्यों की तरफ अधिकता लेता चला जाएगा आत्मनिरीक्षण हमारे अंदर दोष होते ही सज्जन माताओं और आत्मीक्षण की इस कक्षा के अंदर प्रायः वो बात जो हमारे विद्वान पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी बोला करते थे वो कहते थे कि बहुत सारे दोष व्यक्ति के जीवन में होते हैं आत्मिक्षण करने वाला व्यक्ति अपने दोषों को पकड़ लेता है लेकिन कुछ दोस्त तो ऐसे भी होते हैं जिन दोषों को हम पकड़ नहीं पाते कौन पकड़ पाता है हमारा संगी साथी जो होता है हमारे परिवेश में जो रहता है हमारे साथ रहता है हम नहीं पकड़ पाते लेकिन उसकी दृष्टि उन दोषों पर चली जाती है साधारण रूप से मैं बोलूं कई बार हम बैठे होते हैं हमारे हाथ में पेन होता है बटन वाला पेन कई बार व्यक्ति बेहोशी में खट खट खट उसको करता रहता उसको पता नहीं लगता कि मैं दोष कर रहा लेकिन किसको पता लग जाता है पास में जो बैठे उनको पता लग जाता है कि देखो दोष कर रहा उसको होश भी नहीं होता उस समय भान तक नहीं होता कि मैं एक गलती भी कर रहा हूं कई बार व्यक्ति पेन को लेकर के ठोकेगा फिर उठाएगा फिर ठोकेगा फिर उठाएगा उसको होश नहीं होता कि मैं दोष कर रहा हूं लेकिन इस दोष को कौन पकड़ लेता है हमारे परिवेश वाले पास वाले पकड़ लेते हैं कि देखो तो गलती कर रहा है कई बार हमने वक्ताओं को देखा इस चौकी से मेरे पैर ढके हुए आपके नहीं दिख रहे आपको वक्ता जब बोलता है कई वक्ताओं को देखा कि उसको तो पता भी नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूं हम ऐसे पालथी लगा करके बैठते हैं तो एक हाथ उसके अंगूठे के ऊपर चला जाता पैर के अंगूठे के ऊपर और पैर के अंगूठे के ऊपर उसका हाथ चला गया तो उस अंगूठे का व्यायाम करवाता रहता है पूरे प्रवचन में अंगूठे को ही हिलाता रहता उसको पकड़ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं यदि ये चौकी हटा दी जाती तो मैं करके दिखाता कि कैसे वो व्यायाम करवाते अंगूठे को यूं तोड़ना हिलाना तोड़ना हिलाना पूरी कसरत जैसे आज ही अंगूठे की होने वाली है अंगूठा सोचता होगा मेरे बाप मुझे छोड़ दे और प्रवचन दे ले लेकिन उसको तो पता नहीं लगता कुछ दोष ऐसे होते हैं मेरे से थोड़ी मनोरंजन वाली बातें निकल जाती हैं आप गंभीर हैं शिविर में हैं थोड़ा सहन करते रहिए कुछ दोष ऐसे होते हैं जिन दोषों को हम स्वयं पकड़ लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे परिवेश वाला पकड़ता है ये बहुत सामान्य दोष बताए यदि हम सावधान हो तो इन छोटे छोटे दोषों को हम नहीं करेंगे महाभारत के अंदर महाराजा अधिराज युधिष्ठिर को पिता में भीष्म उपदेश करते हैं उपदेश करने लगे उन उपदेशों का संग्रह महर्षि व्यास ने किया और महर्षि व्यास ने पितामय भीष्म के उपदेशों का संग्रह करने के बाद उन उपदेशों के दो भाग बनाए एक भाग का नाम रखा शांति पर्व दूसरे भाग का नाम रखा अनुशासन पर्व उद्विघन हो गए थे विजय तो प्राप्त कर ली थी युधिष्ठिर जी ने विजय प्राप्त कर ली लेकिन मन उद्विग्न हो उठा अशांत हो गया मन और वैराग्य की तरंग जगी कि इतनों का संघार करके खून से सने हुए सिंहासन के ऊपर कैसे बैठूंगा मैं मान नहीं रहे थे भीम अलग से ले जाकर के समझा रहा है कि भैया ये धर्म धर्म युद्ध था और धर्म युद्ध में आपने विजय प्राप्त की है आप इतना मन छोटा क्यों करते हैं आप तो राजपाट चलाए ये अच्छी बात होगी समझ में नहीं आए अर्जुन ने भी समझाया है युधिष्ठिर को और कृष्ण भी कहने लगे लेकिन कृष्ण बुद्धिमान और नीतिज्ञ थे नीतिज्ञ थे तो कहने लगे चलो पिता में भीष्म के पास चलते भीष्म उस समय अंतिम सैया पर थे अंतिम अवस्था थी उस समय पिता में भीष्म जो उद्विघ्न अशांत मन हो चुका था युधिष्वर का उस समय बहुत बड़े बड़े उपदेश लम्बे चौड़े उपदेश दिए जिससे युधिष् के मन में शांति आई युधिष्ठ का जो मन विचलित हो गया था वो मन स्थिर हो गया और स्थिर होने के बाद पितामय भीष्म ने अनुशासन पर्व का प्रारंभ किया उस अनुशासन पर्व में व्यवहार की बातें और राजनीति की बातें पितामय भीष्म अपने शरीर को छोड़ने से पहले आने वाले नए राजा को सिखा रहे हैं एक छोटी सी व्यवहार की बात उन्होंने बताई बहुत सारी बातें हम क्या करते हैं एक स्लोट उन्होंने बोला लोष्ठ मर्दी तृण छेदी नख खादी चलो न दूसरी पंक्ति नहीं बोल रहा लोष्ठ मर्दी नख खादी नरह वो कह रहे हैं कि देखो आत्मिक्षण करना दूसरों को देखना के लोग कैसे होते हैं हम जैसे अभी बैठे हुए हैं यदि कच्चे में बैठे होते कंकड़ ली ढेला लिया और चूरना शुरू कर दिया कभी आप देखना खेत में बैठे हैं खेत में बैठे हैं तो और कुछ नहीं आता तो ढेले ले ले करके उसको चूरते रहते और कुछ नहीं तो तीन के लिए और तीन के तोड़ते रहते हैं तीन छेदी तीन के तोड़ते रहते हैं होशी नहीं होता नख खादी चयो नरह दांतों से बहुत सारे देखे होंगे उनको ब्लेड नेल कटर नहीं मिलता वो किससे काट लेते हैं दांतों से ये उगाड़ लेते हैं पिता में भीष्म कहते हैं कि ये मन के विचलन के कारण ये सारी चेष्टाएं होती हैं उस व्यक्ति का अपने मन के ऊपर वस नहीं है मन के ऊपर वस नहीं है तो ये क्रियाएं हमारी बाहर दिखने लग जाएंगी लेकिन आत्मरीक्षण करने वाला व्यक्ति सावधान होता है सावधान पहले हम शिविरार्थियों के नीचे ये सफेद चादर नहीं बिछाते थे जिस आसन के ऊपर आप बैठे ही ये आसन नहीं होते थे पहले केवल दरी होती थी उस दरी के ऊपर बैठा जाता था और दरी के ऊपर बैठा जाता था तो दरी के अंदर से कोई धागा निकला हुआ हो क्या करेंगे चलो तेरे को ही देख लेते हैं और तो कुछ है नहीं जब तक उखाड़ नहीं लेंगे तब तक दम नहीं लेते भैया दरी फट जाएगी खराब हो जाएगी लेकिन ना। में चलते हैं। उस उस व्यक्ति को उस समय ये जो कर रहा है, वो पकड़ में नहीं आती वो बेहोशी में है बेचारा उसकी भी क्या गलती कहें? बेहोशी में रहता है ये छोटे छोटे कार्य कर बैठता है पिता में भीषण ने बहुत लंबा चौड़ा उपदेश किया है और इस श्लोक के अंत में कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त नहीं किया करता जिस व्यक्ति का अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है मन के ऊपर काबू नहीं है वो व्यक्ति इस लोक में लंबी अवस्था तक जीवित नहीं रहता वो कहीं ना कहीं छोटी अवस्था में चला जाता है और आगे कहा कि कुछ दोष ऐसे भी होते हैं जिन दोषों को हम नहीं पकड़ते दूसरे पकड़ लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे परिवेश वाले भी नहीं पकड़ पाते उन दोषों को कौन पकड़ता है विद्वान व्यक्ति पकड़ता है उन दोषों को जो विद्वान है विद्वान के पकड़ में आ जाते हैं कि हाँ ये गलती कर रहा है आगे बढ़कर करके कहा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको न हम पकड़ पाते न हमारा परिवेश का पकड़ पाता न विद्वान पकड़ पाते कौन पकड़ता है उन दोषों को उन दोषों को कोई ऋषि योगी समाधिस्त व्यक्ति पकड़ पाता है जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वो व्यक्ति अपने मन की गहराई में गोते लगा करके अपने एक एक कलमस को देख लेता है कि मेरे अंदर ये कमी है परमेश्वर ने इस मन के अंदर सामर्थ्य बहुत रखा है कितना सामर्थ्य है सज्जनों माताओं बहुत सारे बुद्धिमान लोग ऐसे हुए हैं कि जिन व्यक्तियों ने एक बार पुस्तक पढ़ी बंद करके रख दी दूसरा व्यक्ति उस किताब को खोलता है और कहीं से भी उस किताब को पूछता है कि भैया ये प्रकरण कहाँ है वो तत्काल बता देता है कितना सामर्थ्य है उसके मन में कितना नियंत्रित कर रखा है कितना एकाग्र किया है कि एक बार पुस्तक पढ़ी पुस्तक पढ़ी तो मन इतना लीन कर रखा था सारा का सारा ग्रहण करता चला गया ये मन का सामर्थ्य है और मन का सामर्थ्य देखिएगा दक्षिण में उत्तर भारत में ऐसा नहीं देखा गया दशावधानी शतावधानी सहस्रावधानी देखिए मतलब एक व्यक्ति बैठता है और दूसरे लोग दस लोग एक साथ प्रश्न पूछते हैं और कोई घंटी भी बजाता है वो व्यक्ति एक साथ दस लोगों के जो प्रश्न थे उनके नाम थे सबको याद रखता है और क्रम से उनका उत्तर देता चला जाता है एक व्यक्ति बीच बीच घंटी बजाता रहता है वो अंत होने के बाद वो ये भी बताता है कि इतनी बार इसने घंटी बजाई कब होता है जब मन नियंत्रित होता है तब मन का सामर्थ्य बहुत है परमेश्वर ने क्या कहा मन की के सामर्थ्य के विषय में परमात्मा ने कहा कि इस मन का इतना सामर्थ्य है यस्मिन साम यजुंसी प्रतिष्ठिता इस मन के अंदर इतना सामर्थ्य है कि ये चारों वेदों को ग्रहण कर सकता है चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है इतना सामर्थ्य है कि इस ब्रह्मांड का ज्ञान भी इस मन के द्वारा जीवात्मा कर सकता है मन का सामर्थ्य है हमको मन हमने मन को खुला छोड़ रखा है उस सामर्थ्य का पता नहीं लगता लेकिन जिस व्यक्ति ने इस मन को स... एकाग्र किया वस्में कर लिया वो जानता है इस, इसका सामर्थ्य क्या है जब हम न्याय दर्शन के भाष्यकार महर्षि वादसायन ने भी इस मन के सामर्थ्य को बहुत लिखा है हमें ज्ञान प्राप्त कैसे होता है ज्ञान प्राप्त का क्रम ये है कि ये हम जीवात्मा अपने मन से जुड़ते हैं मन इंद्रियों से जुड़ता है इंद्रियां बाह्य जगत से जुड़ती हैं ये क्रम रहा और हमें बाहर का ज्ञान हो जाता है यदि इंद्रियां बाह्य जगत से न जुड़ी हो मन इंद्रियों से न जुड़ा हो और आत्मा मन से न जुड़ा हो तो हमें बाह्य जगत का कोई भान नहीं हो सकता कोई ज्ञान नहीं हो सकता ये एक क्रम है बाह्य जगत का ज्ञान करने के लिए लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था इतनी निराली है इतनी विचित्र है कि ये मन हम जब आत्मा जुड़ते हैं मन से और मन इंद्रियों से इंद्रियां विषयों से जुड़ती है तब ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन ईश्वर की ऐसी भी व्यवस्था है कि मन के साथ आत्मा नहीं जुड़ता मन इंद्रियों से नहीं जुड़ता फिर भी बाह्य जगत का ज्ञान परमेश्वर की व्यवस्था से ये मन करवा देता है कैसे महर्षि ने उदाहरण दिया उदाहरण क्या देते हैं कि जब कभी हम निद्रा में सो रहे हों गहरी निद्रा तभी आती है जब हम बाह्य जगत से कट जाते बाहर के जगत का कोई भान नहीं होता उस समय हमारी गाढ़ निद्रा होती है और उस गाढ़ निद्रा में परमेश्वर की व्यवस्था मन उस समय भी सजग रहता है कैसे पता लगा हमारे शरीर से कोई कोमल कोमल चीज स्पर्श करके निकली किसी कोमल चीज का स्पर्श हुआ स्पर्श हुआ तो अचानक क्या होता है कई बार व्यक्ति एकदम खुदक करके खड़ा होता है क्यों भैया गहरी नींद में थे न आत्मा ने मन को प्रेरित किया ने मन त्वचा इंद्रिय से जुड़ा और ने उस स्पर्श से इंद्रिय जुड़ी थी लेकिन फिर भी जान हो गया कब हुआ परमेश्वर की व्यवस्था मन के अंदर सामर्थ्य ऐसा भरा है परमात्मा ने हमारे कर्म फल भुगाने के लिए हमारे भाग्य के आधार पर वो परमात्मा ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि ऐसी अवस्था में भी वो मन हमें जान करवा देता है अचानक हम सो रहे थे सो रहे थे बाहर से बम का धमाका हुआ धमाका होते ही क्या होता है खड़े हो जाते हैं क्या हुआ भैया देखते हैं क्या हो गया ये मन का ही सामर्थ्य है और इस मन को व्यक्ति देखने लग गया देखने लग गया सज्जनों माताओं यही आत्मरीक्षण है आत्मरीक्षण मन का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है शरीर का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है हमारा जैसा अंदर चल रहा होता है वैसी ही हमारी बाहर की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं और जैसी हमारी बाहर की क्रियाएं होती हैं वैसा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है वो कह रहे हैं बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं पकड़ सकते हमारी परिवेश का व्यक्ति नहीं पकड़ सकता विद्वान व्यक्ति नहीं पकड़ सकता कौन पकड़ सकता है समाधिस्थ योगी व्यक्ति पकड़ सकता है जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है और मन में गहरा गोता लगाया है गोता लगा करके अपने संस्कारों को देखता है और एक एक संस्कार को उठाता है परमेश्वर की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है संस्कार को दगद्ध बीज कर देता है मुक्ति की ओर बढ़ता चला जाता है इतिहास की बात लिखी महर्षि व्यास ने योग दर्शन के अंदर इतिहास की बात कौन सी लिखी इस मन के अंदर क्या क्या भरा हुआ होगा उससे पता लग जाएगा आज वैज्ञानिकों ने पहले आधा जीबी का पेनड्राइव आता था आधा जीबी का पेनड्राइव जब प्रारंभ में शुरू हुआ तो पच्चीस रुपए का आधा जीबी का आता था अब बढ़ते बढ़ते कितना कितना होता चला गया डीबी तक पहुंच गए एक हजार जी एक हजार नहीं पांच हजार जी पांच हजार नहीं दस हजार कितना बढ़ाते चले गए और जो आपका हार्ड डिस्क होता है उसमें जो आप सामग्री डालते हैं सामग्री डालते हैं कितनी डल जाती है एक सीमा है सीमा चाहे आप दस हजार जीबी का तैयार कीजिए उसमें भी एक सीमा है लेकिन परमेश्वर ने हमें जो मन दिया है इसकी कितनी सीमा हो सीमा की कल्पना करके देखिए आप महर्षि व्यास ने एक ऋषि का नाम लिखा ऋषि का नाम लिखा जय की ऋषि महुर्षि जागी की शब्द साधना करते करते समाधि तक पहुँच गए परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया जीवन परिवर्तित हो गया परिवेश वालों ने देखा की ऋषिवर का आचरण बदलता जा रहा है गंभीरता आती जा रही है इनके चेहरे के ऊपर ब्रह्म तेज उपजता जा रहा है चेहरे के ऊपर ब्रह्म तेज है ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है समाधि लगा चुके हैं कुछ और साधक गणपास में आकर के बैठते हैं और ऋषिवर से पूछते हैं हे ऋषिवर हमें ये बताइए कि आपने ये स्थिति कितने दिनों में प्राप्त की आपको परमात्मा का साक्षात्कार करने में कितने दिन लग गए ऐसा लगता है बहुत सारे लोग कहते हैं चुटकी बजाओ परमात्मा को देखो आजकल दुकान चल रही है सुबह भी मैं बता रहा था जिस समय मैंने घर छोड़ा था घर छोड़ा तो घर वाले विचलित हो गए किसके घर वाले चाहेंगे कि चला जाए सोचते थे विवाह करेगा माता ही सोचती हैं पोता पोती को देखेंगे लेकिन आशाओं पर पानी फिर गया घर छोड़कर के गुरुकुल गया हमारे आचार्य जी थे अभी भी हैं उनके पास गया तो कुछ दिन रहा रहने के बाद घर वाले आकर के बीच में तंग करते मैं इन्हीं वस्त्रों में रह रहा था एक दिन भाई आए भाई आए तो देखा कि कर क्या रखा है बाबाजी बन गया और घर ले गए घर ले गए इन कपड़ों को देखा बहन ने ऐसा रुदन मचाया और पकड़ करके चद्दर फेंक दी कि क्या पहन रखा है क्या पहन रखा है फेंक दो गई अब तो उनके काबू में थे सोचा कि पीछा कैसे छुड़े मैं फिर से अपने आचार्य के पास गया आचार्य के पास गया तो हमारे आचार्य ने कहा कि भैया पीछा छुड़ाने का तरीका मैं बता देता हूं गुरुओं के पास मंत्र होते हैं कहने लगे मंत्र हम दे देते हैं हमारे आचार्य जी ने कहा कि अब यहां मत रहो घर वापस चले जाओ जाकर के क्या करना है करना यह है कि किसी भी परिवार वाले से बातचीत करना बंद बात नहीं करोगे एक लीटर दूध सुबह लोगे पीने के लिए एक लीटर दूध शाम को लोगे हवन करने के लिए घी लेना घर का कोई काम मत करना घर का कोई काम नहीं करना सुबह शाम एक एक लीटर दूध पीना है बड़ा सरल सा उपाय बता दिया घर पे आया मां से बात करता था सुबह एक लीटर दूध पिला देती लालच में ठीक है रह जाएगा शाम को एक लीटर दूध देती दोपहर तो भोजन करके खेत में चला जाता घर के किसी सदस्य से बातचीत करना बंद कर दिया तीन महीने तक लगातार क्रम चलता रहा खेत में जाता था खेत में बैठता था तो खेत के पड़ोसी थे खेत के पड़ोसी मेरे पास आते वो किसी गुरु के शिष्य बने हुए थे गुरु के शिष्य बने हुए थे तो कहने लगे चक्कर में पड़ गए वेद के, अरे हमारे गुरु के पास चलो वो गुरु जी इतने सिद्ध हैं इतनी ऊंची अवस्था के हैं तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखेंगे और भगवान के तत्काल दर्शन हो जाएंगे तत्काल भगवान दिखेगा प्रभु भगवान को तो ऐसा मान लिया जैसे किसकी उपमा दें नहीं देता भगवान देखेंगे सुन ली मैंने उनकी बात माने आप देखिए कि जिस व्यक्ति का आचरण शुद्ध नहीं हुआ अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ सारे के सारे और दूसरे दोस्त होंगे लेकिन गुरु जी सिर के ऊपर हाथ रखेंगे और भगवान दिख जाएंगे इतना सस्ता भगवान है हमने नमस्ते किया नमस्ते कहकर के हमने कहा कि ठीक है आपके गुरु होंगे लेकिन हमें जो रास्ता मिला है हमें तो ये रास्ता ही उचित लगता है वेद के रास्ते से पढ़ करके संसार के अंदर कोई भी परमात्मा की तरफ लेकर के जाने वाला रास्ता नहीं मिलेगा न्यह पंथा विद्यते अय नाय वेद कहता है महर्षि जयगी शब्द से साधकों ने पूछा कि ऋषिवर ये इतनी ऊंची अवस्था कितने दिन लग गए आपको प्राप्त करने में महर्षि जयगी शब्द आंख बंद कर लेते हैं गोता लगा देते हैं अपने मन में खोजते खोजते खोजते अपने मन के संस्कारों को देखते देखते देखते लंबे काल के बाद आंख खोलते हैं और आंख खोल करके कहते हैं साध को मुझे इस अवस्था को प्राप्त करने में दस सर्ग लग गए दस सर्ग दस सर्ग का मतलब दस सृष्टिया लग गई दस सृष्टिया एक सृष्टि में कितने दिन होते हैं कितने महीने कितने साल चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष एक सृष्टि में होते हैं इसको दस से गुणा कर लीजिए इतनी सृष्टिया महर्षि जयगी शव्य कह रहे हैं कि भैया मुझे ये स्थिति प्राप्त करने में इतने दिन लग गए छू मंत्र नहीं है परमात्मा छमंत्र किया और परमात्मा दिख गए नहीं। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए सज्जनों महत्व सबसे पहली कसौटी है कि उस जीवात्मा का अंत कर्ण पवित्र होना चाहिए जब तक अंतकरण पवित्र न होगा तब तक ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता नहीं होगी और जब तक ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता नहीं है तब तक ईश्वर दिखाई नहीं देता तो कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको हम पकड़ लेते हैं कुछ ऐसे जो हमारे परिवेश वाले पकड़ते हैं कुछ ऐसे कि ये दोनों ने पकड़ करके विद्वान पकड़ता है कुछ ऐसे जिनको विद्वान भी नहीं पकड़ पाता उनको समाधिस्त योगी व्यक्ति पकड़ पाता है यहां भी न ठहरे और आगे बढ़ गए कहने लगे कि कुछ ऐसे भी दोष होते हैं जिन दोषों को योगी व्यक्ति भी नहीं पकड़ सकता समाधिस्थ व्यक्ति ऋषि भी नहीं पकड़ सकता इतने सूक्ष्म दोष हमसे हो जाते हैं कि उन दोषों को तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही पकड़ सकते हैं आत्मरीक्षण आत्मरीक्षण अर्थात अपने आप को देखना जब अपने आप को व्यक्ति देखने लगता है ये उन्नति प्रगति करने की एक सीढ़ी है सोपान है यदि हम आत्मनिक्षण करते हैं लेखा जोखा देखते हैं हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और बेहोशी में जीते रहे कहीं न कहीं हम भटक जाएंगे हमसे दो से क्यों होता है दोष क्यों हो जाते हैं हमसे दोष होने के बहुत सारे कारण हैं उन बहुत सारे कारणों में हमारे विद्वानों ने बताया जब व्यक्ति परमात्मा को भूल करके रहता है परमेश्वर को नहीं मानता नहीं मानता तो भले ही व्यक्ति कितना भी सावधान हो उससे दोष होंगे बचेगा नहीं ईश्वर के ऊपर विश्वास करके चलता है ईश्वर की सत्ता को मान करके चलता है सिद्धांत को मान लिया, बहुत सारे दोषों से अनायास बच जाएगा व्यक्ति अनायास ईश्वर को भूलने के कारण दोष होते हैं दूसरा कारण है हमारा परिवेश हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश से हम दोष ले लेते हैं जब व्यक्ति विद्वानों के पास बैठता है गुण बढ़ेंगे और जब व्यक्ति हीन व्यक्तियों के पास बैठेगा हीन व्यक्तियों के अंदर जो दोष होंगे उस परिवेश से दोष पीछे लग जाएंगे एक और कारण बताया दोष होने का एक कारण है शासन व्यवस्था राज्य व्यवस्था यदि राजा ठीक नहीं है राजा ठीक नहीं है कहीं ना कहीं दोष होंगे यदि दंड व्यवस्था ठीक है दंड शास्त्री प्रजा सर्वा दंड एवं दंडह सुखते सुजागृति दंडम विदुर्बु महर्षि मनु कहते हैं कि दंड ही सब कुछ है दंड शास्त्री प्रजा सर्वा पूरी प्रजा को दंड ही शासन करता है और जब सब सो जाते हैं उस समय दंड जागृत रहता है दोष कब होते हैं जब राज्य व्यवस्था ठीक नहीं होती तब कानून बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कानून बनवा दिया सामूहिक स्थल पर कोई धूम्रपान नहीं कर सकता जुर्माना लगेगा लेकिन हमारी व्यवस्था कैसी है हरियाणा वाले आए हुए होंगे इनकी बस में बैठ करके देख लेना और ताऊ वही बीड़ी लगाता है ताऊ जी रहने दो यूं देखते हैं जैसे दूसरे लोग से आया हुआ है मना करने वाला दूसरे लोग से आ गया ही मना करता है सामूहिक स्थल पर मना किया गया है कि नहीं पीना है लेकिन कानून व्यवस्था इतनी लचर है इतनी ढीली है कि तुरंत पकड़ करके दंड नहीं दिया जाता दंड नहीं दिया जाता तो दोष कर बैठते हैं हो जाते हैं जब हम अपना आत्मरीक्षण करने लगते हैं, तो ये सारी बातें पकड़ में आने लगती हैं, सज्जनों माताओं आत्मरीक्षण वेद का उपदेश है परमात्मा का आदेश है हम अपना अपना निरीक्षण करते चले जाएं और निरीक्षण भी कैसा निश्चय पूर्वक निरीक्षण करें निरंतर निरीक्षण करें गुणों की वृद्धि करते चले जाएं दोषों को छोड़ते चले जाएं विषय को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों का एक बार निरीक्षण कर लेता हूं आप सब लोगों ईमानदारी से बताइएगा आज पूरे दिन कितने लोग मौन रहे पूरे दिन जो मौन रहे बोले ही नहीं धन्यवाद इसका मतलब क्या निकला जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए बोले हैं। बातचीत हुई है यह पहला दिन है इस पहले दिन में जिन्होंने मौन रखा है उनसे शिक्षा लीजिएगा और ये जबरदस्ती नहीं है यहां आप ये मत सोचिएगा कि हमने थोप दिया है आपके ऊपर मौन ये आपकी उन्नति आपके विकास के लिए किया गया है यदि मौन रह गए मौन रह गए तो अंदर हम पहुंचेंगे और अंदर से ही कुछ निकल सकता है बाहर से कुछ नहीं निकलेगा और विशेषकर माताओं से निवेदन है हाथ जोड़ करके मेरी माताओं आप मौन विशेष रह लीजिएगा वहाँ बीच में खड़े होकर के बातचीत अभी वो गुरुकुल से हैं वैसे तो यहाँ बहुत तेज बोल रही इस कमरे में उस तीर कक्ष में माताओं निवेदन है सबका आप सहयोग कीजिए जो मौन रह रहे हैं उनको तो उत्साहित कीजिए और उनसे प्रेरणा लेकर के आगे आने वाले पांच छह उनमें आप पूरी तरह से मौन रखिएगा यही आपका निरीक्षण था विराम देता हूं ओम श्रम एक बार ओम का विचार करेंगे